आकाशवाणी है आनंद मठ कल आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुचर्चित बांग्ला उपन्यास आनंद मठ के हिंदी नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी नाट्य रूपांतर विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक ने किया है और निर्देशक हैं सुदर्शन कुमार तो लीजिए सुनिए नाटक आनंद मठ की दूसरी और अंतिम कड़ी भाइयों आज वो अवसर आ गया हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी और महेंद्र जेल में कायद हैं चलो हम इस यमपुरी को धूल में मिलाकर उन्हें स्वतंत्र करें बोलो सब मिलकर हरे लोग आनंद मठ के एकांत भीतरी कक्ष में सुरक्षित तो हैं परंतु महाराज एक बात रह रहकर भीतरी भीतर कचोट रही है वो क्या? महाराज देवता हम पर अप्रसन्न क्यों हैं? हम लोग किस दोष के कारण सेना द्वारा पराजित हुए हैं देखो जीवानंद, देवता हम पर अप्रसन्न नहीं हैं। तोपों और अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना के आगे हमारी छोटी सी संतान टुकड़ी जितना कर सकती थी उसने उतना किया वैसे भी युद्ध में जय पराजय दोनों होती हैं और फिर हम पहले विजयी भी तो हुए हैं आज यदि पराजित हुए हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन महाराज पराजय तो पराजय ही है भूलो मत जीवानंद अंतिम विजय ही वास्तविक विजय है मुझे पक्का भरोसा है कि जिन परमपिता ने हम लोगों पर अब तक दया की है वे ही आगे भी हमारा साथ देंगे पुरुषार्थ में कमी थी इसीलिए हमें इस क्षणिक पराजय का सामना करना पड़ा बंदूक और तोपों के सामने लाठियों और तलवारें कहां तक साथ देंगी अब हम लोगों का कर्तव्य है कि उस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का संग्रह करें यह बड़ा कठिन है महाराज कठिन तो है जीवन अंत पर संतान होकर ऐसी बातें तुम्हारे मुख पर आई कैसे संतान के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है चुना चाहता हूं अपराध हो गया महाराज किंतु आप बताएं कि यह सब ये सब संग्रह होगा कैसे मैं संग्रह के लिए आज रात को तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं जब तक मैं न लौटूं तुम लोग किसी बड़े मामले में हाथ मत डालना बावानंद और जीवानंद जी तुम दोनों संतानों की एकता की रक्षा करना आप हाँ, हाप निश्चिंत रहें मैं और जीवानंद आपके आदेश का पालन करेंगे परंतु महाराज ये तीर्थ यात्रा करके आप शस्त्रास्त्रों का संग्रह कैसे करेंगे तो बंदूक गोला बारूद खरीद कर ये सब खरीद कर भेजने में बड़ी कठिनाई होगी महाराज आपको इतना मिलेगा ही कहाँ और बेचेगा कौन लाएगा कौन खरीद कर लाकर हमारा काम नहीं चलेगा भवानन जी हम कारीगर भेजेंगे माल यहीं तैयार होगा जहा आनंद में अरे कहीं ऐसा भी हो सकता है भला मैं बहुत समय से इसका उपाय सोच रहा हूं ईश्वर ने आज उसका अवसर दिया है अब कारखाना कहाँ बनेगा महाराज पदचिन्न में पद चिन्ह में हाँ वहा किस तरह ये कैसे संभव है गुरुदेव हा? संभव न होता तो मैं महेंद्र सिंह पर महाव्रत ग्रहण करने के लिए इतना जोर क्यों डालता हा? क्या महेंद्र ने व्रत ग्रहण कर लिया है व्रत ग्रहण नहीं किया है करेगा आज रात को मैं यात्रा पर निकलने से पहले उसे दीक्षा दूंगा महाराज महेंद्र सिंह को व्रत ग्रहण कराने के लिए क्या प्रयास हुआ है क्यों मुझे नहीं मालूम उसकी पत्नी और पुत्र की क्या व्यवस्था हुई है मैंने एक बच्ची को नदी किनारे पाकर अपनी बहन निमाई के पास रख दिया है उस बच्ची के पास एक स्त्री मरी पड़ी थी कहीं वही तो महेंद्र की पत्नी और पुत्री नहीं है मेरा यही अनुमान था तुम्हारा अनुमान ठीक था जीवानंद वही महेंद्र की पत्नी और पुत्री है हो हाँ? क्यों तुम चौंक क्यों पड़े भवानंद मैं मैं शहर जाता हुआ जंगल से गुजर रहा था तो नदी किनारे एक स्त्री को पड़े देखा वो अचेत थी पर पर उसकी सांस चल रही थी मैंने तुरंत जंगल से जड़ी बूटियों का संग्रह किया और उनका रस निचोड़कर उसके मुंह में डाला इससे उस स्त्री को कुछ चेतना आई मैं घोड़े पर लाद कर उसे यहां ले आया अब <laughs> मुझे क्या पता था कि वही महेंद्र की पत्नी है अच्छा अब संध्या हो गई है मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ जी हाँ, उसके बाद मैं नवीन संतानों को दीक्षा दूंगा हाँ? संतानों को क्या महेंद्र के अतिरिक्त कोई और भी है हाँ एक नवयुवक और है आज ही यहाँ आया है खरा सोना जान पड़ता है मैं उसके रंग ढंग और बातचीत से खुश हूँ लेकिन उसे संतान के रूप में प्रशिक्षित करने का भार जीवानंद पर रहा क्योंकि जीवानंद लोगों के चित्त को आकर्षित करने में बहुत कुशल है <laughs> मैं चला। जैसी आप, आप किया हाँ, एक बात मुझे तुम तुम लोगों से से कहनी है। महाराज। दोनों में से अगर किसी ने अपराध किया है या मेरे लौटने तक करे तो उसका प्रायश्चित मेरे लौटने से पहले न करना महाराज महाराज अंतर्यामी है जीवनंद, क्या तुमने कोई अपराध किया है शायद मैं बहन निमाई के घर महेंद्र की पुत्री पहुंचाने गया था तो इसमें दोष क्या है ये तो निषिध नहीं है हा? क्या तुम वहाँ अपनी पत्नी उस ब्राह्मणिक शांति से मिलाया हो शायद गुरुदेव ऐसा ही समझते हैं हम्म. महेंद्र महेंद्र जी महाराज महेंद्र तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो सब कहते हैं इसलिए महाराज वैसे भी मठ के अधिकारी महाराजा ही तो हुए ना कहिए क्या क्या है तुम्हारी बेटी जीवित है मे, मेरी मेरी बेटी तो, कहा है कहा है महाराज है वो कहा जानने से पहले एक बात का स्पष्ट उत्तर दो महेंद्र क्या तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे जी ये तो मैंने मन ही मन नीचे कर लिया है महाराज उस स्थिति में पुत्री कहाँ है सुनने की इच्छा न करो क्यों महाराज देश उद्धार के लिए जो व्रत धारण करता है उसे पति पत्नी कुटुंब परिवार सबसे नाता तोड़ना पड़ता है सोच लो सर्वस्व का त्याग करने वाला ही इस मार्ग पर आ सकता है मैंने सोच लिया महाराज मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, तब तो आओ मेरे साथ चौकी प्रणाम महाराज मैं भगवान की प्रार्थना कर चुका मटके के इस गर्भगृह में आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो अवश्य आप हम पर कृपा करें महाराज महेंद्र जी महाराज तुम और ये वक्त दीक्षा लेना चाहते हो जी पर क्या तुम लोग नियमानुसार स्नान ध्यान से निवृत्त हो संयत हो चुके हो उपवास किया है ना जी महाराज तुम लोग ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करो कि तुम संतान धर्म का पालन करोगे हाँ, करेंगे माता पिता का त्याग करोगे हाँ, करेंगे पत्नी और पुत्र का भाई बहन का नाते रिश्तेदारों का सब का त्याग करोगे हाँ, हम सबका त्याग करेंगे जो भी धन कमाओगे प्रतिज्ञा करो कि उसे आनंद मठ के धनागार में दोगे हम प्रतिज्ञा करते हैं प्रतिज्ञा करो कि देश रक्षा के लिए अस्त्र उठाओगे और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाओगे हम, हम प्रतिज्ञा करते हैं यदि प्रतिज्ञा का भंग हुआ तो तो जल्दी चिता में प्रवेश करके या, या विष खाकर प्राण त्याग कर देंगे और एक बात महेंद्र कायस थे और युवक तुम मैं ब्राह्मण कुमार हूं लेकिन यहाँ जाति पाति छोड़नी पड़ेगी सब संतान एक ही जाति के हैं इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र में कोई भेदभाव नहीं है हम, हम जाति पांति नहीं, नहीं मानेंगे हम सभी एक ही, ही की संतान हैं। तब तुम लोगों को दीक्षा अवश्य मिलेगी बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम बेटा महेंद्र जी महाराज तुमने महाव्रत धारण किया है जी मेरा विश्वास है कि तुम्हारे हाथों से भारत माता का महान कार्य बनेगा मैं तुम्हें जीवानंद और भवानंद के साथ जंगलों में घूम घूम कर युद्ध करने के लिए नहीं कहता तुम पद चिन्ह लौट जाओ जी और अपने घर रहकर संतान धर्म का पालन करो देखो तो महेंद्र हमारे पास कोई सुरक्षित और विशाल गढ़ नहीं है सेना का विरोध करने और शस्त्रास्त्र के साथ खाद्यान्न संग्रह करने का पर्याप्त स्थान नहीं है तुम्हारे पास हवेली है तुम्हारा गांव भी तुम्हारे अधीन है मेरी इच्छा है कि पद में एक गढ़ बनाया जाए वहां युद्ध की पूरी व्यवस्था हो जाओ महद तुम घर लौट जाओ महाराज किंतु मैं अकेला तुम अकेले नहीं हो महेंद्र तुम अकेले नहीं हो धीरे धीरे दो हजार संतान वहां जाकर जुट जाएगी उनकी सहायता से गढ़ मोर्चे का बांध आदि तैयार कराओ धन और अच्छे कारीगर मैं वहां भिजवा दूंगा उनकी सहायता से तुम तोप बंदूक आदि शस्त्रों का निर्माण करा इसीलिए मेरी राय है कि तुम खन्नाट जाओ जैसी आपकी इच्छा और आपका आदेश अच्छा प्रणाम महाराज मैं घर के लिए प्रस्थान करता हूँ आयुष बाबा महेंद्र तो चला गया युवक तुम तो उधर उस काली मृगशाला पर बैठो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो जैसी आपकी आज्ञा महाराज मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ क्या भगवान में तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है कैसे कहूँ मैं जिसे भक्ति मानता हूँ वो शायद ढूंढ या आत्मवंचना है अच्छी बात है अच्छी बात है भक्ति बढ़ाने का यत्न करते रहो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा क्योंकि तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो तो भक्तजनों का दासानुदास हूँ तुम्हारी नई उम्र देख कर तुम्हें नवीन आनंद कहने को जी चाहता है पर एक बात पूछू पहले तुम्हारा नाम क्या था म, मेरा नाम शांति रामदेव शर्मा है तुम्हारा नाम शांति मणि पापिष्ठा डेढ़ हाथ लंबी बनावटी दाढ़ी लगाकर तुम मुझे धोखा देना चाहती हो छी मुझसे धोखा दाढ़ी भले ही लगा लो तुम्हारी आवाज और चितवन तुम्हारा सारा रहस्य खोल रही है स्त्री हो तो स्त्री बनकर रहो पुरुष बनने का डांटा क्यों करती हो तुम तो प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है क्या स्त्री के बहुओं में बल नहीं होता आप चाहे तो मेरी मेरी परीक्षा ले सकते है मैं आने पर वो भी देखा जाएगा पर अभी ये बताओ कि क्या तुम अविवाहित हो या तुम्हारा विवाह हो चुका है मैं विवाहित हूं शिवानंद तो, की स्त्री का नाम भी तो शांति है। तो क्या तुम जीवानंद की पत्नी हूँ जी महाराज और मैं यहाँ उनके साथ वीर धर्म का पालन करने आई हूँ मैं यहाँ आपके हाथ की शक्ति बनने आई हूँ अच्छी बात है हम कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा करेंगे क्या मुझे आनंद मठ में स्थान मिलेगा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अच्छा मैं भी चला तुम भी जाके विश्राम करो जी महाराज बाहरे भाग्य कहां से कहा पहुंची मैं जब मैं बच्ची ही थी तब मेरी मां स्वर्ग से धार गई बड़े होने पर पाठशाला में गई जीवानंद से भेंट हुई बड़े होने पर विवाह के बंधन में बंधे पर मैं ब्राह्मण और जीवानंद कायस्थ समाज को यह सहन नहीं हुआ जीवानंद ने मुझे अपनी बहन के घर पर छोड़ा और स्वयं सन्यासी होकर संतान समुदाय में जा मिला मैं भी एक दिन अवसर पाकर घर से निकली और जंगलों में भटकते सातों सन्यासियों के दल में पुरुष वेश में शामिल हो गई और आज यहाँ आनंद मठ में हूँ देखू देखू भविष्य क्या दिखाता है मिस्टर टू कैप्टन yes, थॉमस शिकार के लिए इधर इधर हैं। लेकिन ये जंगल तो तो बहुत है। रहा है। है। बाघ, बालू, बड़ी से घूम मुझे तो आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आगे नहीं जा सकते। कैप्टन थॉमस, आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। अंग्रेजों में आपकी डिलीवरी के बहुत चर्चे है mm. आप भला आगे जाने से कैसे कतराने लगे बल well, तुम ठीक है है तुम लोग लौट जाओ हम आगे शिकार के लिए अकेला ही जाएगा ओ, ओ, तुम कौन हाई मैं सन्यासी हूँ विद्रोही है हम तुम तो गोली मारेगा मारो ओ, <laughs> तुम तुम तुम तुम तुम तो तुम्हारे की जटाएं देखकर हमने समझा हो। अरे तुम व्हाट? तुमने हमारा राइफल लिया? क्या हमको मारेगा? मैं मैं स्त्री ही मैं किसी को नहीं मारती लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम अपने देश लौट जाओ क्यों हमारे देश में अड़ा जमाए बैठे हो जा सकता हूँ तुम मेरे घर में रहेगा तुम्हारी सेकेंड वाइफ बनकर शादी नहीं करेगा मेरी एक बात मानो hmm. हमारा एक बंदर था hmm? वो मर गया है उसका घर खाली पड़ा है बट हम तुम्हारी कमर में जंजीर बांधेगा तुम उस घर में रहेगा हमारे बाग में बहुत अच्छा खेला है वो क्या है <laughs> तुम तुम बड़ी स्पिरिटेड हो। हम तुम्हारे घर से बहुत खुश है। तुम हमारी चलो। तुम्हारा आदमी लड़ाई में मर जाएगा तो तुम क्या करेगा हम क्या करेगा हुँ? इसका पता तुम लोगों को जल्दी ही चलेगा हाँ। लो संभालो हरे गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे। गाओ, गाओ गाओ बेटी तुम मैंने तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे ज्ञान को पहचान लिया है बेटी प्रणाम गुरुदेव प्रभु मैंने ऐसा क्या सत्कर्म किया है कि यहीं बैठे बैठे आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ कहिए महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है आज्ञा कुछ नहीं है बेटी सभी की भांति तुम भी अपना कर्तव्य पहचानती हो हम संतानों ने जो महाव्रत लिया है उसमें बलिदान ही परिणाम है हम सबको बलिवेदी पर चढ़ना होगा मैं मरूंगा जीवानंद भवानंद आदि सभी को भरना होगा तुम भी बलिवेदी पर चढ़ोगी पर बेटी अपना कार्य पूरा कर ही देह जागना श्रेष्ठ होगा आप ठीक कहते हैं गुरुजी। भारत माता के चरणों में हम सब अपना जीवन उत्सर्ग करेंगे हाँ बेटी मैंने केवल भारत भूमि को ही अपने राष्ट्र को ही मां कहा है क्योंकि सुजलाम सुफलाम भारती के अलावा हम लोगों की कोई और मां है ही नहीं आओ आओ बाहर चलें। हजारों संतान हमारी प्रतीक्षा में आओ। जी महाराज। संतानों आप लोग शांत होकर मेरी बात सुने अनगिनत असुरों का वध करने वाले प्रभु आपका कल्याण करें आपकी बाहुओं में शक्ति और भारत माता के प्रति भक्ति दें संतानों आज मुझे तुम लोगों से कुछ विशेष कहना है टॉमस नाम के एक दुरात्मा ने बहुत से संतानों को नष्ट किया है आज रात को हम लोग उसे सेना सहित यम लोग पहुंचा देंगे शत्रुओं के पास तोफ खाना है और तोफखाने के बिना उनके साथ युद्ध संभव नहीं सवेरा होने वाला है पदचिन्न के गढ़ से सत्रह तोपें शीघ्र ही पहुंचने वाली है चार दंड दिन चढ़ते ही अरे जीवानंद जीवानंद गुरुदेव देखो लगता है शत्रु ने धावा बोल दिया तुम जरा मुझे चढ़कर देखो कितनी तोपें हैं और आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलें वंदे गुरुजी तोपें राम गुरु है अब घुड़सवार सेना है या पैदल दोनों है गुरदेव। अच्छा कितने हैं? अभी तक वो जंगल की दिखते नहीं गुरदेव। इसलिए ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ अच्छा देख के बताओ गोरे भी हैं या केवल सैनिक ही है गोरे भी है ठीक है नीचे उतर आओ जीवानंद नीचे आ जाओ गुरुदेव देखो देखो जीवानंद गुरुदेव यहाँ दस संतान उपलब्ध है देखो क्या कर सकते हो तुम सब लोग आज के सेनापति तुम हो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारा पराक्रम शत्रु के दात खट्टे करेगा आओ हम सब मिलकर कहे वंदे मातरा मैं, मैं मेरे, मेरे किसने एक महान चिकित्सक ने मैं तो युद्ध भूमि मृतकों के ढेर में, में तुम्हें खोजती रही निराश हो चुकी थी तुमसे ऐसा न जाने कहा से आकर उस महात्मा ने तुम्हारी खोज की और अपनी औषधि के चमत्कार से तुम्हारी मृतक देह में प्राणों का संचार किया और तुम तुम कौन मैं शांति शांति हाँ, शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे शांति शांति किसकी विजय हुई तुम्हारी ही विजय हुई है हाँ? संतानों की विजय हुई है शांति शांति चिकित्सक की दवा में अद्भुत चमत्कार था अब अब अब अब अब अब मेरे मेरे शरीर शरीर में में कोई नहीं है शांति कहा चलना है चलो संतान सेना की विजय के उत्सव का खुला सुनाई पड़ रहा है शांति चलो चलो वहां चलें सब किसी की जानकारी प्राप्त करें नहीं जीवानंद अब वहाँ नहीं हाँ? सब लोग कुशल से हैं हाँ? महेंद्र कल्याणी गुरुजी सभी कुशल से हैं हाँ? संतानों ने अपना कार्य पूरा किया हाँ? अब हम वहाँ नहीं जाएंगे माँ का कार्य हम पूरा कर चुके हैं अब ये देश संतानों का हो चुका है अब हम वहाँ क्या करने जाएं शांति हमने शत्रु से जो चीना है उसकी रक्षा करनी होगी शांति। रक्षा करने के लिए बहुत है वहाँ महेंद्र हैं, गुरुजी हैं, और भी अनेक हैं। नहीं अब हम वहां नहीं जाएंगे। शांति, तो, तो, तो क्या घर घर चलने को कहती हूं? आ, का सुख मुझे नहीं चाहिए शांति मेरा सुख तो संतान धर्म में है मात्र सेवा त्याग कर घर चलकर सुख भोगने में, में मेरी कोई रुचि नहीं है शांति थोड़ी ही कह रही हूँ अब अब हम नहीं अब हम नहीं हैं, दोनों सन्यासी ही रहेंगे हाँ। तुम तो जानते ही हो हाँ। सत्यनंद जी को जब संतान सिंह पर बिठाकर कर उन्हें राजाधिराज की उपाधि से विभूषित करने लगे तो उन्होंने क्या कहा था हाँ, हाँ शांति स्वर तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है क्या आप लोग मुझे शून्य कुंभ समझते हम में से कोई भी राजा या शासित नहीं है हम सब सन्यासी हैं देश के सेवक राजधानी पर अधिकार हो जाने पर तुम लोग चाहे जिसको राजमुकुट पहना देना पर मेरे संबंध में इतना निश्चित समझ लो कि मैं ब्रह्मचर्य के अलावा कोई दूसरा आश्रम स्वीकार नहीं करूंगा तब तब हम दोनों भी सन्यासी ही रहेंगे हाँ शांति चिर ब्रह्मश्चर्य का पालन करेंगे आओजी बनंद हम तीर्थ दर्शन करते नगर नगर घूमते स्वाधीनता के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाएं हां तेरम वंदे, वंदे सुजला, तेरम शामला वन्दे वन्दे आनंद मठ अभी आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुचर्चित बांग्ला उपन्यास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 डी पी पवन कौशिक राजेश्वर नाथ के पंत डीवी नंदा कारी मोहम्मद इलियास प्रतिभा शर्मा और हर्ष बाला ये नाटक प्रसारण के बाद आकाशवाणी एआईआर या आई यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा इस नाटक को केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया कल इसी समय इन्हीं मीटरों पर हम किसी और नाटक के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार नमस्कार